सह वीर्यम् करवावहै हेजस्विन्द्रे विशाहै ओ शभिः शा कर सकिएगा ओम कल के पाठ में हमने हरस्व लघु संयोग गुरु दीर्घ हलो इन सूत्रों को लेकर के विचार किया संयोगे गुरु संयोगे पर हरस्व अक्षर ञ्जकं भवति च अक्षरं भवति हलोनन्तराः संयोगः अनन्तराः न विद्यते अन्त ते विवधान विवधान विवधान ंजनाजना संयोग संज्ञका भवन व्यवधान रहित व्यंजन संयोग संज्ञा वाले होते हैं अब अगले सूत्र को देखिएगा व्यंजन का रक्षण व्यंजन किसे कहते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या है से व्यंजन कहना चाहिए तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अनवग भवती व्यंजनम भवती व्यंजनम इसका अर्थ कहते हैं जिसका या जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता वे व्यंजन कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता वे व्यंजन कहते हैं यानी स्वर के बिना जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है स्वरों को जोड़ करके ही जिनका उच्चारण किया जाता है उनको व्यंजन कहते हैं तो परिभाषा इस प्रकार की है अनुभ भवती व्यंजनम इसका जो व्यंजनम की जो परिभाषा की है अनुवग अनुवत का है अनुभव का मतलब होता है अनुसरण करने वाला यानी स्वर का अनुसरण करने वाला स्वर को साथ लेकर के चलने वाला व्यंजन होता है एक परिभाषा रखिएगा इसी की व्यज्यते व्यज्य स्वर सहायम आदाय उच्चार्य व्यंजन व्य व्यज्य स्वरसहाय आदा स्वरसहाय आदाचार्यंजन से आदा उच्चार्यते व्यंजन अर्थ है व्यज का अर्थ है प्रकट होता है व्यजय का अर्ग प्रकट होता है कैसे प्रकट होता है स्वर सहाय आदा स्वर का सहारा लेकर उच्चार्य उच्चारण किया जाता है जिसका जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसको व्यंजन कहते हैं स्वर की सहायता लेकर जो व्यक्त होता है प्रकट होता है उच्चरित होता है उसका नाम है व्यंजन एक व्याख्याकार हुए हैं, उवट आपने कभी नाम सुना होगा वेदभाष्य को पढ़ते हुए उवट एक भाष्यकार हुए हैं वेदों का भाष्यकार ऋग्वेद का भाष्यकार उवट उसने व्यंजन की एक परिभाषा की है व्यंजयंती। व्यंजयंती और चवर का अंतिम अक्षर व्यंजयती व्यंजयंती, व्यंजयंती प्रकटा कुर्वती अर्था व्यंजना व्यंजयती प्रकटा कुर अर्थाई व्यंजना व्यंजयती प्रकटा नकार प्रकटा कुछ अर्थाई व्यंजना कोई कहते हैं जो अर्थ जो वर्ण अर्थों को लेकर प्रकट होते हैं जो वर्ण अर्थों को लेकर के प्रकट होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं वर्ण का होगा या व्यंजन जो व्यंजन या जो वर्ण अर्थों को लेकर के प्रकट होते हैं मैं कुछ उदाहरण देता हूं आप लिखिएगा सूपह, धूपह कूपह, यूपह, सूपह, यूपूप दीर्घकार सूपह, धूपह कूप कूप मध्य अपनी दीर्घ सर्वत्र दीर्घ अस्त कूप यूपूप ध्रुप अब इन चार शब्दों को देखिएगा इसमें जो स्वर है वो समान है चारों में चारों में स्वर समान है कु में ऊ समान है और पा में अकार समान है तो ऊ आ ऊ आ ऊ आ, आ सब में समान है व्यञ्जन अलग अलगहा यू कू कहते हैं हैे को कहते हैं सूप को जो आजकर, आजकर आप सर्जियो में पीते हैं धू कहते ध्रुप कते है गर्मिको जिको आप कहते हैं गर्मी को। जब तो ये व्यंजन स्वर समान है लेकिन ये जो व्यंजन है ये अर्थों को लेकर के प्रकट हो रहे हैं अलग अलग अर्थ को लेकर के प्रकट हो रहे हैं तो उवट कहते हैं व्यंजन किसे कहते हैं तो कहते हैं व्यंजयंती प्रकटान कुरंती अर्थान इति व्यंजन व्यंजयंती प्रकट होते हैं अर्थान प्रकटान कुरंती अर्थों को प्रकट करते हुए प्रकट होते हैं उनको व्यंजन कहती इस पर महाभाष्यकार ने बहुत अच्छा जो आजकल जो चलता है आज, आजकल जिसका क्रेज है संसार है उसको लेकर के एक उदाहरण दिया है महाभाष्य के अंदर व्यंजन किसे कहते हैं व्यंजनों के लिए उपमा दिखी है आप लिखेंगे लिखेंगे को आप देख करके समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा व्यंजना व्यंजना पुनर्नट भार्यवध व्यंजना पुनर् रे ना कर के ऊपर पुनर्नट भार्यंजना पुनर्नट भार्यवध नटा स्त्रीयो तथा नटा स्त्री रंगता रंगता कवर कप पांचवाक्षर उसके नीचे ग रंगता रंगता यो, यो, यो कसयूय न्यपि <kasyayuyam itti> यस्य यस्य यस्य व्यंजनाच कार्य उच्य तम तजें म तम, तम भजनते हो गया थोड़ा लंबा हो गया आप लोगों के लिए पर बहुत अच्छा उदाहरण है समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने यह उदाहरण दिया है व्यंजनों को समझाने के लिए वो कहते हैं व्यंजना पुनर्नट भार्यवत भवंती यह सरल संस्कृत है आपको समझ में आ रहा होगा आज संसार में नट नत और नटी बहुत हैं हीरो Hero, हीरोइन के नाम से जो आप जाने जाते हैं उनको संस्कृत में कहते हैं नट और नटी तो उदाहरण देते हैं भाष्य का व्यंजन कैसे होते हैं तो कहते हैं, नट भार्यवर भवंती नट की स्त्रियों के समान होते हैं जो जब कोई ड्रामा होता है उसमें नट होता है और नटी होती है और नट के लिए नटी भार्य के रूप में रोल करती तो कहते हैं नट भार्यवंती ये व्यंजन जो है नट के लिए वो स्त्रियों के समान होते हैं उदाहरण देते हैं आगे एक साथ यह था जैसे नटानाम स्त्रीय रंगता स्त्री ये स्त्रियों के विशेषण है रंगता जो रंगमंच होते हैं रंगमंच में जो न, आ, रंगमंच में जो नाटक करने वाले होते हैं उनको रंग कहते हैं तो रंगता स्त्रियां रंगमंच करने वाली जो स्त्रियां हैं नटानाम नटों की यह नटों की स्त्रियां होती है नटानाम स्त्रिय रंगता रंगमंच करने वाली स्त्रियां नटों की स्त्रियां होती हैं यदि कोई पूछे उनसे उन नटियों से, नटियो पृच्छति पृच्छति पूता है यस्म कि स्त्री हो ऐ पूे को स्त्रिया क्या बोती है तो तं, तं, तं, उस, उस नट को संकेत करते अलग अलग नटो संस् नो नटी वीति किल कम्त कते हुए तव इत्याह तुम्हारी हूं ऐसा हो कहती एवं इसी प्रकार से एवं इसी प्रकार से व्यंजन भी यसे यसे अचह कार्य उच्च ये व्यंजन भी कैसे होते हैं तो कह रहे यसे ये जिस जिस अचका कार्य बताया जाता है जिस जिस अचका अचका मतलब स्वर्थ अचह में भक्ति का एक वचन है यसे ये अच का सर्वनाम है यस्या यस्या। जिस जिस स्वर की जिस जिस स्वर का कार्य उच्च के कार्य बताया जाता है तम तम भजन के उस उस अच के साथ जुड़ जाते जिस अच को लेकर के जिस स्वर को लेकर के कार्य बताया जाएगा उस उस स्वर के साथ ये व्यंजन जुड़ जाते ये व्यंजन किसी एक के नहीं होते हैं सभी स्वरों के होते हैं जैसे नटी जो है वो सभी नतों के लिए होती है उसी प्रकार व्यंजन भी सभी स्वरों के लिए होते हैं ऐसा महतृषि पतंजलि ने उदाहरण दिया है इसको सम्यक दृष्टि से अगर समझेंगे तो अच्छा लगेगा दृष्टि सम्यक होनी चाहिए क्योंकि नाटक के माध्यम से ही बहुत कुछ बताया जाता है सारे वेद सारे वेद सारे उप सारे ब्राह्मण सब अंग उपांग सब नाटकों से भरे हुए हैं इसलिए चिंता नहीं करना नाटक कोई कोई हल्का विषय नहीं है अच्छा विषय है पर उसकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए तो यह उदाहरण दिया है इंजनों को समझाने के लिए आप लोगों को व्यंजन किसे कहते हैं ओम जी ओम ओम भगवान व्यंजय प्रकटा ओम् स्वामीजि बोल्ये वा ओ, ओ व्यञ्जयन्ती न् प्रकटान् कुर्वन्ति अर्थान् प्रकटान् कुर्वन्ति म्यञ्जयन्ति क्या पूछ रहे हैं आप जो है व्यंजन भौरा इसके अंदर कहते हैं की अलग अलग नवाज बहुत कम आ रही है क्या कारण है सबकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज कम आ रही है आपका प्रश्न मेरे को सुना दे देता है फिर बताइए जी सब लोग करते हुए कहते कि मैं इस प्रकार जित अच कर वो कहते हैं एवं उसी प्रकार व्यंजना अभी व्यंजन भी ये य्य उच्च व्यंजन भी जिस जिस अच का कार्य होता है या जिस जिस अच्छ के कार्य होते हैं यानी जहां जहां पर अचों के कार्य होते हैं अच्छा मतलब स्वर जहां जहां स्वरों के कार्य होते हैं ये व्यंजना अभी व्यंजन भी तम तम जनते उस स्वर के साथ जुड़ जाते हैं उस, उस स्वर के साथ जुड़ करके अर्थों को प्रकट करते हैं अपूर्ण है व्यंजन अपूर्ण है इसलिए वो स्वरों के साथ जुड़ करके अर्थों को प्रकट करते हैं इससे ये मत समझना कि पुरुष पूर्ण होते और हैं स्त्री अपूर्ण होती है प्रकट यहां पर केवल व्यंजनों और स्वरों के संबंध मैं आपको स्कूल में आ रहा है पुनर पुनर पुनर स्त्री बन जा ये यो ऊप च अक्षर नीचे लेचो सा उपकी सुनाय आ, ओम भगवन हाँ जी रेख इतिहास उस ऊपर चढ़ा हुआ को क्या कहते क्या क्ये क्ये ये पूछ रहे हैं आप हाँ उसको रका भी कह सकते हैं और रेफ भी कह सकते जैसे का भी कहते हैं जा राक जा भी राक के प्रत्य अक्षर मेकार सकार इकार उकार ककार जकार ऐसे लेकिन को नाम से भी ते, उसकी संज्ञा ओम स्वामी स्वामिन ये वर्णों का जो उच्चारण किया जाता है अकार दकार इत्यादि इसमें ये अकार कहने लगा क्या अभिप्राय होता है ये जो कार पद जोड़ा जो जाता है अकार या इसका अभी होता होता है। कुछ अभिप्राय भी होता है उच्चारण की सुविधा के, के, के लिए ऐसा केवल उच्चारण की सुविधा के लिए उसमें जोड़ा जाता है अत्र पुनः इति पदस्य प्रयोजनः किम् पुनर्नटभाग्य इति तत्र पुनः इति महा प्रसंग चलती तस्गे एक उत्तर दत्तम तो पुनराबलन फिर एक और बात आपको समझा यानी समझाते हुए प्रकरण चल रहा है उसी प्रकरण में एक और बात बताया जा रही है यहाँ पर और पुनराबलन और फिर एक और बात द्वितीय उदाह उदाहन वक्त शक्य थे क्या इसी ने ने ने चला करने वालों गुण। जो का करते हैं, उनके क्या अग्रह उच्चारणो वर्णोणी उच्चारणी विशेषता तो पहले विशेषताओं को लेकर के बताया जाए उसके बारे में दोषों को लेकर के बताया जाए कहते हैं उच्चारण करने वालों के क्यों माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छेदे पाठका नीचे बात कही जा रही है अक्षर व्यक्ति माधुर्यम अक्षर व्यक्ति दस्तु देयम ले पाठका बात जा रही है, पाठे ये समझ में आया मधुता है वृक्ष का रुखा रुखा को, को अच्छा के में जिसको कहते में के हैं है में कुछ बोलो बोलो ऐसे कड़वी मत बोला लगाना आप ही सबसे कह रहे हैं हाँ वृक्षता का एक उच्चारण करके दिखा सकते हैं माधुर्यता है और वृक्षता का माधुर्य आप बोलिए मधुरता क्या है जब किसी को प्रेम से समझ जी जी जी मुझे लगता है जब आ, किसी को बोल कर, बोल कर जब किसी को प्रेम से बोलकर समझाना हो तो माधुरी अपने आप जाता है और किसी को टालना हो ठीक से समझाना नहीं हो अपने आप रुक्षता आ जाती है जब उसे उसे से हो, या, या, या उसको नहीं देना तो अपने आप वृक्षता मैं सामने रखता हूँ राम मैं बोल रहा हूँ राम जी आप कृपा राममोहन जी आप कृपा करके अपना परिचय दीजिएगा ये थोड़ा सा सरल लग रहा है हां जी रामोहन जी हां जी, जी। हां जी।, जी, जी अपना परिचय में एक उदाहरण दे रहा हूं इसमें रुक्षता और, और मधुरता का अंतर आपको पता लग रहा है राममोहन जी कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए रामा जी अपना परिचय जी इसी को रुक्षे या कभी व्यक्ति गुस्से से बोलता है तो अपने आप वाणी की जो है वृक्षता आती है जिसको हम कठोर बताएंगे कटवी भाषा जो होती है ना उसमें आती है और निधि भाषा में जो है मधुरता इसके दोनों आता आता आ सकते हैं है। मीठी भाषा तो बोलता है लेकिन तो उसमें लेकिन उसमें मीठा भी होता है वो, वो प्रसंग के ऊपर निर्भर करता है सामने वाले के मनोविज्ञान के ऊपर निर्भर करता है उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है जी तो माधुर्यम पहला लक्षण बताया है माधुर्यम मधुर बोलना है स्वीट बोलना है अच्छा बोलना है सरल उत्तर के बोलना है अगली बात के लिए अक्षर व्यक्ति अक्षर का मरण है और व्यक्ति का मतलब, मतलब है भिन्न भिन्न अक्षरों को भिन्न भिन्न करके बोलना है यानी स्पष्ट उच्चारण करना है यानि जब, जब कोई बात कही जा रही हो तो सुनने वालों को अक्षरों का पता, पता लगना चाहिए क्या वर्ण बोल रहे अब देखेंगे कुछ लोग अक्षर खा जाते हैं बोलते समय, बोलते समय। जब हिंदी में बोलते हैं लोग कोई व्यक्ति तेजी से बोलता है तो बहुत सारे अक्षरों को खा जाता है उसमें स्पष्ट व्यक्त नहीं होते ये है दूसरा गुण बताया है अक्षर स्पष्ट सुनाई देना चाहिए जैसे रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र रामचंद्र यहां कुछ अक्षर खाया जाता है व्यक्ति विशेषकर को बहुत खाते हैं लोग और जब संस्कृत बोलना है तो संस्कृत में जैसा है वैसा बोलता नहीं है वो संस्कृत में भी वो अक्षरों को खा जाता है रामचंद्र मेरी बात को ध्यान से सुनिए रामचंद्र आपको पकड़ में आ रहा होगा कि इसमें मैंने कुछ स्वर खा गया रामचंद्र से रामचंद्र रामचंद्र तो स्पष्ट होना चाहिए अक्षर अलग अलग हमको सुनाई लेना चाहिए श्रोताओं को आप क्या बोल रहे हैं वालों को स्पष्ट होना चाहिए कि आप ठीक अक्षरों को उच्चरित कर रहे उच्चारण कर रहे हैं, हैं। यह अक्षर व्यक्ति तीसरा गुण बताया हैच्छेद हम लोग अलग अलग पद होते हैं राम ग्रामम गीन पद है राम ग्रामम छटी तीन पद है तो तीनों पद समझ में आने चाहिए रामा राम ग आप मिलाकर के ऐसा बोल रहे हैं कि दो पदों को एक पद बना दिया आपने दो पद हैं दो पद बोलिए दो पदों को एक पद मत बोलिए आप कोई समास करके नहीं बोल रहे यहां पर अलग अलग पद हैं तो अलग अलग बोलिए जहां समास वाला पद है दो पदों को एक पद बना करके जब बोल रहे हैं तब एक पद बोलिए जैसे राज पुरुष राज पुरुष ये एक पद है दो पद नहीं है जब दो पद बोलेंगे तो राज्य पुरुष ये दो पद हैं तो पदच्छेद का अलग अलग पद है तो अलग अलग पद ही बोलिए उन अलग अलग पदों को मिला करके नहीं बोलना दो पदों को एक पद बना करके नहीं बोलना इसको कहते हैं पदच्छेद तीसरा गुण हो गया फिर अगली बात सुस्वरह सुंदर ध्वनि की अब गॉडलिप्ट होता है सबका नहीं हो पाता है जो जिनका कंठ बहुत अच्छा होता है वो उनकी जो ध्वनि है वो सुंदर होती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सुंदर नहीं बोल सकता हां ठीक है उनकी तरह सुंदर तो नहीं है लेकिन वैसे असुंदर भी नहीं मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना एक होता है गलत बोलना और एक होता है सही बोला जा रहा है लेकिन सुंदर नहीं मैं ये बोलूं कपड़े पहन करके मैं आपके सामने खड़ा हो गया हूं धुले हुए कपड़े हैं पर नए नहीं धुले हुए कपड़े हैं लेकिन नए नहीं नूतन नहीं चलेगा जरूरी नहीं है रोज मैं नूतन नए कपड़े पहनू पर धुले हुए होने चाहिए तो यहां पर कहा जाए सुंदर ध्वनि यानी ध्वनि अच्छी होनी चाहिए होनी चाहिए सुनने वालों को अच्छा लगना चाहिए सुंदर ध्वनि नहीं है तो बना के बोलो जैसे गाने वाले बना करके बोलते हैं जब वो सामान्य बातचीत करते हैं तो उनकी वाणी अलग होती है और जब वो गाते हैं तो उनकी बिल्कुल अलग वाणी हो जाती है तो जैसे गाने, गाने समय वो बना करके बोलते हैं ऐसे भी आप अपनी वाणी को बनाइए ना कोई ये समझे बनावटी भाषा का प्रयोग करता है तो समझ गया अब बनावटी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें दोष क्या है बनावटी का मतलब है आप स्पष्ट उच्चारण करने के लिए आप प्रयत्न पूर्वक प्रयासपूर्वक अच्छा बोल रहे हैं बनावटी का मतलब एक अलग होता है यानी जो आप जैसा नहीं वैसा अपने आप बना रहे हो वो यहां उद्देश्य नहीं यहां उद्देश्य है कि आप अपनी भाषा को सुंदर बना करके प्रस्तुत कर है हैं इसका यह अभिप्राय सुंदर बना करके प्रस्तुत करना ही चाहिए ताकि सुनने वाले प्रसन्न रहे किसी किसी की वाणी को सुनते ही प्रसन्नता की वो क्या बोल रहे हो अलग बात है लेकिन उनकी वाणी सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है इतनी अच्छी वाणी होती है इतना सुंदर वो बोलते हैं तो सुनते ही प्रसन्नता तो सामने वाले को प्रसन्न करना भी हमारे एक उद्देश्य है उसको दुखी नहीं करना उसको दुख नहीं पहुंचाना हमारी वाणी से सामने वाले को दुख पहुंचता है तो ये हमारी कमी मांग हाँ यह अलग बात है मैं तो सुंदर बोल रहा हूं अच्छी वाणी का प्रयोग कर रहा हूं भावना भी अच्छी है लेकिन सामने वाला मेरी भावना को नहीं समझता है गलत अर्थ लगा करके दुखी होता है तो उसकी गलती हो हमारी ओर से सुंदर ध्वनि होनी चाहिए अगली बात धैर्य धैर्य से बोलना है धीरता होनी चाहिए पेशेंस रखते हुए वे व्यक्ति को बोलना चाहिए कोई जल्दीबाजी नहीं करते कोई शीघ्रता नहीं करनी है धैर्यपूर्वक बोलना है जैसे आ, किसी को लेक्चर देना है स्टेज के ऊपर खड़े हो करके, और जब पहली बार जाता है व्यक्ति तो उसके जीवन में उस समय उस वक्त उस काल में वो धैर्य नहीं रह पाता इसलिए व्यक्ति अड़बड़ाता है कुछ का कुछ बोल सकता है धैर्य नहीं रख पाता तो व्यक्ति को बोलते समय धैर्य रखना है धीरता होनी चाहिए और बहुत आवश्यक है धैर्य अगली बात कही जा रही है लय सं हाँ जी धैर्य का मतलब है सावधानता जी जी जी बिल्कुल धैर्य में सावधानता होती है अच्छा जी जी, जी। यानी जिसको आप कहते हैं जमकर के बोलना अच्छा, जम करके बोल रहा है यानी सावधान के बिना जम करके नहीं बोल सकता हाँ जमकर करके बोलना यानी धैर्यपूर्वक बोलना है कॉन्सेंट्रेट होकर के एकाग्र होकर के बोलना एकाग्रता को लाते ही कॉन्सेंट्रेशन होता होते ही व्यक्ति के अंदर धैर्य आ जाता है मतलब वो डरता नहीं किसी मतलब धीरज नहीं को हाँ धीरज बिल्कुल नहीं और कोई एकाग्रता में आती जब व्यक्ति एकाग्र होकर के जब बोलता है तो उसमें धीरता अपने आप आ जाती है हाँ जी लय समर्थन अगली बात है लय समर्थन लय समर्थन का मतलब है जहां जिस अक्षर को जिस रूप में बोलना है उसको उसी रूप में बोलना है हरस्व है तो हरस्व का उच्चारण करना दीर्घ है तो दीर्घ का उच्चारण करना है तो प्लुत का कर उच्चारण करना जहां विराम है तो विराम देना जहां अर्ध विराम है तो अर्ध विराम देना जहां पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम देना यह है लय समर्थन एक लयबद्ध बोलना बिना लय के नहीं कहीं का इंट कहीं का रोड़ा ऐसा नहीं करना इसका यह अभिप्राय है लय समर्थन करना लयपूर्वक जो जैसा है उसको वैसा बोलना यह लय ला... लय का और कोई अर्थ नहीं है जो जैसा है उसको वैसा ही बोलते जाना अरस्व को हरस्व दीर्घ को दीर्घ प्लुत्को प्लुत् विराम को विराम अर्ध विराम को अर्धविराम पूर्ण विराम को पूर्ण विराम जैसा है वैसे बोलते जाना यह लय समर्थन और लय समर्थन में और बहुत सारी बातें हैं कोई अल्प प्राण है कोई महाप्राण है यानी किसी को कम बल देकर के बोलना है किसी को अधिक बल देकर के बोलना है कोई उदात्त है कोई अनुदात्त है कोई स्वरित है बहुत सारी बातें हैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बोलना है जो अच्छा वक्ता होता है जो बहुत अच्छा बोलने वाला होता है जब वो बोलता है स्टेज पर तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बोलता है और विशेषकर जब संस्कृत में बोलना है व्यक्ति को मंत्रों का उच्चारण करना श्लोकों का उच्चारण करना है तो वहां यह ध्यान रखना ही होगा नहीं तो सब बिगड़ जाएगा यह बोलने वाले के गुण बताए जा रहे हैं माधुर्य एक अक्षर व्यक्ति दो पदछेद तीन सुस्वरह चार धैर्य पांच लय समे छे गुण एक ये, ये पढ़ने, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सख्य गुण कहलाते माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदछेदुणा के स्पष्ट हो जाएगी आगे बढ़े अब हाँ जी कोई कश्मीर एक प्रश्न है जी। आ, पदत, आ, अक्षर व्यक्ति ही और लय समर्थम का थोड़ा वेद बताइए आध्यान अक्षर व्यक्ति का मतलब है भिन्न भिन्न अक्षर जब बोलते हैं किसी पद को बोलते हैं उसमें अक्षर अलग अलग सुनाई देना चाहिए जैसे विश्वामी देव भद्रम तुव हिण्य गर्भ समे भूत यहाँ आपको चल अगर अक्षर स्पष्ट सुनाई देने चाहिए यह है, है अक्षर व्यक्ति का मतलब यह आपको स्पष्ट हो जाए हाजी अब लय समर्थन में विश्वानि देवसवितर सबित परासुवा, परा सुुवा यद्रं आसुवा देव सवितुरीता परसुवा किसको बड़ा करना छोटा करना यानी किसको अश्व करना किसको दीप करना किसको प्लुप्त करना यह सब देखना है इसमें इसमें तो नहीं है लेकिन मैं ओम साथ वों के साथ में बोलो तो फिर्थ फिर्थ भी फिर पुर भी आया विश्वा देव सवितल दुरीतां आसुवा हाँ जी मेरा भाव ये था सुनिए जैसा अक्षर है अक्षर में ह्रस्व जो पद आप बोल रहे हैं एक पद में अलग अलग अक्षर होते हैं उनको स्पष्ट सुनाई देना चाहिए अलक्षर आपने किसी अक्षर को नहीं खाना है ठीक है ये है अक्षर व्यक्ति का अच्छा मैं, मैं वो बात समझ गया, स्वामी जी अक्षर स्पष्ट सुना ही देना चाहिए ही। अक्षर का लेकिन अक्षर मेरा प्रश्न ये है कि अक्षर जो हम कहते हैं उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो भी है स्वरित उदात सारा उसी को कहते हैं ना स्वामी जी नहीं, वर, वरना है। नहीं ये, ये जो अरसु दीर्घा तंगे सब गुण है ये विशेषता है अच्छा अच्छा ये सब विशेषता है अक्षर उसको कहते। थेक है। अकार, इकार, उकार, ककार, गकार, ये अक्षर इन अक्षरों के वो गुण है उनकी विशेषता है ठीक है जी जी अगली बात मैं कहने जा रहा हूं स्वरों के उच्चारण में दोष ओम भगवान हाँ जी विवार शब्दस्य को अर्थ संवार और विवार आगे आएगा संवार और विवार जिसको मुंह को फुला करके फैला करके वो बोलना विवार कहते हैं संवार को मतलब कुछ संकुचित करके बोलना ऐसा होता है वो ये इनका आएगा मैं आपको आगे परिभाषाओं के साथ इन सबको बताऊंगा जैसे समृद्ध कहते हैं विवृत कहते हैं समृद्ध को संवार कहते हैं विवृत को विवार कहते हैं समृद्ध वो अक्षर होता है जिसको हम कंठ को सुकोड़ते हुए बोलते हैं उसको संवार कहते हैं और विवार का मतलब होता है जिसको खोल करके कंठ जो है खुल जाता है पूरा टूट जाता है स्वयंत्र को पूरा खोल करके बोलना विवार है और स्वयंत्र को संकुचित करके बोलना वो संवार है हाँ जी राजेश स्पष्ट हो रहा है ओम धन्यवाद आगे इनकी सब परिभाषा मैं आपके सामने रखूंगा जैसे जैसे वो आ जाएंगे सर आपके सामने आ जाएंगे सारी बातें अभी हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे स्वरों के उच्चारण में दोष क्या है तो लाभ वचन दिया है ग्रस्तम निरस्तम अविलबित निर्हतम अंबूकृतम ध्मातम अथो विकंपित संदीकृतम अर्धकम द्रुतम विकीर्ण एक स्वश भावना मैं शब्दों को थोड़ा अलग अलग करके बोल रहा हूं कौन लिख रहे हैं प्रीति जी आपका प्रश्न है माधुर्य और सुस्वर का भेद आपको समझना है माधुर्य में मधुरता होने से मीठी भाषा होनी चाहिए, बोल, होनी चाहिए। आ, आ, आ, आप बोलिए एक बार आप जब बोलते हैं तो मीठी भाषा नहीं पर बोलते आप माधुर्य जो आप बोलते हो और का मतलब मतलब है कि कहा सुस्वर सुस्वर मतलब सुंदर ध्वनि सुंदर ध्वनि का मतलब यह होता है जब व्यक्ति होता है तो कानों को सुनने में अच्छा लगता है मधुर मधुर मधुर में तो मिठास है और सुस्वर में स्वर अच्छा है जैसे ये क्या नाम है पदमा जी बताएंगी सुंदर ध्वनि ऐसा कैसा, कैसा किस प्रकार होती है सुंदर ध्वनि एक बार कीजिए क्योंकि आप संगीत जानते हैं इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं एक सुंदर ध्वनि निकालिए और एक खराब ध्वनि पहले सुंदर ध्वनि फिर उसके खराब ध्वनि जिसको आप बोलते हैं ना संगीत में बेसुरा बोलता है व्यक्ति वो है असुंदर ध्वनि और जब सुंदर होता है तो वो अलग होता है तो दो ध्वनि निकाल के बताइए सुंदर ध्वनि और बेकार ध्वनि परमा अलग जानती सामान्य रूपा जाना तथा जब उदाहरण में पूछूंगा तो आपको उत्तर भी तरफ देना है ना हाँ वजू तदा शीघ्रो का गिण्य भूतस्य जातः तावदेव एतत् सुन्दरद्वाणी अस्ति बेसुरा बोल्के निर्वचीरा सम्यक् अस्ति तदेव बेसुरास्ति तत्त्वा ये न जानन्ति तेषां कृते तु सुस्वरेव अस्ति परन्तु बेसुर एकः <laughs> वदतु परीक्षा भवति कष्टमस्ति न कष्टम् इति वद न वदतु भोः यथा जानाति तथैव भवती शिक्षयति तत्र न जातयति खलु यत्र भवती शिक्षयति तत्र ज्ञातयति एवं वक्तव्यम् इति श्रुति यदि नया बेसुर हिण्य गर्भ सतता बेसुरा वास्तव में जो अभी अपने ये बेसुरा है वहाँ पर मधुरता में वाणी तो अच्छी हो रही है पर वहां जो संगीतमय जो ध्वनि है सुंदर ध्वनि वो नहीं होती बातचीत करते समय जो मधुरता लाकर के बोलते हैं वह संगीत नहीं होता है यानी संगीत वाली ध्वनि नहीं होती है। वो है मधुरता वो माधुरी है और सुसुआला में जो है ये संगीत वाली ध्वनि होती है। ये अंतर है जो उन्होंने आप पर दोनों जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़े से अंतर को भी अलग अलग करती है जा रहा है लेकिन नए समर्पन में भी वैसे दिख रहा है ना सोच लेर्पन में भी वैसे दिख रहा है नहीं थोड़ा थोड़ा तो अंतर थोड़ा थोड़ा मिला तो रहेगा आप, आप ये कहिए राग राग भी अविद्या है द्वेश में भी अविज्ञा है अभिनिवेश में भी अविद्या अविद्या है सब अंतर ही है ना थोड़ा थोड़ा है है। बस वो अंतर पर लगा दीजिएगा क्योंकि लय समर्थन में विकास आने पर विराम रोकना पड़ता है हा? और अरसु को अरसु बोलना पड़ता है ये अंतर है ना हाई। हाई। आ, बस इतना थोड़ा, थोड़ा थोड़ा अंतर है ओम स्वामी हाँ जी इस प्रकार कह है सकते हैं क्या की माधुर्य अर्थात जहाँ भावो की प्रति हो और जहाँ वर्णों की सुंदरता पर ध्यान दिया जाए और माधुर्य में भावों की सुंदरता पर ध्यान दिया जाए नहीं यहाँ पर भाव मुख्य नहीं यहाँ भाव मुख्य नहीं है यहां वर्ण मुख्य भाव तो ठीक है उन शब्दों के जो भाव है वो आप बोलने वालों के मन में क्या भाव है वो वो आप जानेंगे बोलने वाले और सुनने वाले जो भावों को ले रहे हैं वो अपने डरते वो एक अलग भाव है वो अर्थ है भावों की अनुव्यक्ति जो है वो अर्थ पर है यहाँ वर्ण परकृता होनी चाहिए वर्ण परक सुस्वरता होनी प्रीति जी समझ में आ रहा ओम स्वामी वर्णों के आधार पर तो भेद स्पष्ट नहीं हो रहा है देखिए जो जब आप जो वर्णों के आधार पर झेल स्पष्ट नहीं हो रहा है जिस तरह आपने बोला है यही तो मधुरता है पर इस मधुरता में आपका कोई संगीत का पुट नहीं है है, कोई बात नहीं है थोड़ा थोड़ा आपको अंतर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हाँ हम आगे बढ़ते हैं ग्रस्तम ग्रस्तम पहला दोष बताया ग्रस्तम ग्रस्तम को समझाया जा रहा है मान लीजिए आपने मुख में कुछ पकड़ करके अगर आप बोलते हैं तो ध्वनि एक अलग अजीब सी होती है जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़कर बोलना आप एक बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं कोई पेंसिल कोई पें मुंह में रख करके या कोई चीज छोटे बच्चे के होते हैं मुंह में कुछ ना कुछ रख करके बोलते हैं तो उनकी ध्वनि अधिक सी होती है यह है ग्रस्तम वाणी यही ग्रस्तम सब उच्चारण सबके साथ उच्चारण शब्द को जोड़ना है ग्रस्तम उच्चारण नपुंत्र इसलिए ग्रस्तम उच्चारणम किसी को पकड़ कर ग्रहतम करो किसी को पकड़ करके बोलना ऐसा नहीं बोलना किसी को मुंह में पकड़ करके बोलते हो इस तरह का इस तरह की बोली नहीं होनी चाहिए यह है ग्रस्तम का अभिप्राय कहा निरस्तम निरस्तम का अर्थ है किसी को फेंकते हुए नहीं बोलना अग्नि अग्नि विश्वा देव सवितान आप देखेंगे ना फेंकते हुए मैं बोल रहा देव सर सर धुर यह है फेंके वर्णों को फेंके है तरके। तरके। बोलना यह है निरस्त की बोलना यह पकड़े हुए का किया है जिसका उच्चारन, उच्चारन करना चाहिए उसको में मिला के यानी अलग अलग पद हैं हमारे साथ हमें अलग अलग पद हैं तो उनको अलग अलग पद ही बोलना दूसरे पद के एक अक्षर को पहले वाले पद के साथ में जोड़ करके ही बोलना जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है के बच्चों को वो अगले पद के अक्षर को पहले वाले पद के साथ जोड़ करके बोलता है देखे मैं बोलू ग्रामम गेवदत्त ग्रामम गेवदत्त ग्रामम ग्रामम में ग्रह को मैं देवदत्त के साथ बोलू मिला करके ग्रह मंग हिंदी में आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा जैसे की सी वस्तु को मुख से पढ़ बोलना जैसे की सी वस्तु को जैसे कि सी वस्तु को मुख से पकड़ कर बोलना या कर वो लाना पढ़ में आया आपको यानी दूसरे पद के एक अक्षर को या दो अक्षर को करने वाले पद के साथ जोड़ना यह उच्चारण पृथक पृथक करना है यानी जिस जिस पद का जैसा जैसा अलग अलग उच्चारण करना है उसको वैसा करना, करना वर्णांतर में मिला बोलना दूसरे पद के साथ उसको जोड़ करके बोलना यह अभी अनिलंबितम कराते हैं निर्धाकम अभी बात कहिए निर्धाक निर्धाकम जैसे किसी को धक्का देना जैसे किसी को धक्का देते हुए बोलता है वो नहीं होना चाहिए एक तो फेंकना है और एक धक्का देना अब धक्का लेकर के बोलना कैसा होता है राज्य धक्का लेकर के नहीं बोलना तो तो धक्का के बोलता हुआ आप समझ में आ रहा है जी जी आप इसे किसी को समझ में आ रहा तो बोल सकते हो धक्का लेकर के होना कैसा होता है वैसे व्यवहार में आप देखेंगे कहीं आपको ये होते ये कॉमेडी जी जी जी। करने वाले जो होते हैं, ना एक्टर्स ये इन बातों को ये पकड़ कर अच्छे से कॉमेडी कर लेते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है खटती हे एक होता है फेंकना एक होता है धक्का देना खटती भगवती तो ये इस थोड़ा धक्का देता लगता है यानी किसी वर्ण को धक्का देने ऐसा लगता है फेंकना और धक्तर लेने में थोड़ा अंतर है थोड़ा थोड़ा अंतर है मांगली तरह और इतना यहां पर क्रम दिया है में आ रहा है भगवं हां ध्यान तो ग्रस्तम निरस्तम अनिलंबितम निर्तम यहां तक हम पहुंच गए हैं बाकी बातें मैं आगे, आगे आपके सामने रखूंगा और इसको आप देख करके आइएगा दोषों को तो आपके मन में भी क्या इनका अर्थ निकलता है वो भी आप बताएंगे बाकी मेरे को जो बताना है वो बताऊंगा ठीक है ओमकार ओमका यह कहते हैं आपको कॉल आ गया मैं बाद में करू आपको भविष्य हाँ जी श्व कक्षा भविष्य थी मेरे विचार से होना चाहिए तो आपका, आप लोगों का क्या विचार है क्योंकि बीच बीच में छुट्टिया ना चाहते भी रखना पड़ता है वहीं पर छुट्टिया रखते है बाकी क्लास चलाते रहे हाँ जी आप लोगों का क्या विचार है कई बार क्या किसी को बहुत विशेष काम आ जाता है सम्यक हस्ती सामान्य जीवन में हम मैं औरों को कोरोन से भी पूछ रहा हूं हाँ देख रहा हूँ जी वो। किसी, है, किसी वो बहुत विशेष काम आता है तो सामान्य स्थितियों में छुट्टियां आप ना ले, लेकिन बहुत विशेष काम आने पर तब छुट्टी हम रखते हैं ठीक है तो इसलिए कल मतलब को संडे तो सैटरडे ऐसा मानकर के छुट्टी ना रखते हुए परिस्थिति आने पर छुट्टी रख लेंगे कभी मेरे लिए भी परिस्थिति आ सकती है कभी आपके लिए भी आ सकती है स्वामी जी जी मेरा दुविधा यह है की मैं आर्य समाज में काम कर रहा हूँ जी आ, और यहाँ ये सुविधा है की मैं स्काइप आपसे बात कर सकता हूँ जी इन घर में नहीं है मैसूर में रहता हूँ मैं जी बेंगलोर में आर्य समाज में काम करता हूँ हफ्ते में एक बार घर जाके आता हूँ रविवार को सत्संग के बाद मैं निकलता हूँ जी तो सोमवार मंगलवार सुबह आ जाता हूँ मैं अच्छा हाँ जी एक क्लास मिस हो जाएगा मेरा दो क्लास मिस हो जाएगा आ तो, आ तो, आ तो, आ तो, आप में से कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना पदमा जी कर रहे हैं नहीं। मुझे स्वामी करेंगे तो अच्छा नहीं मैं, आ, अभी मैं इन को नहीं करना चाह रहा हूँ मैं एक और व्यक्त चल रहा हूँ बस मैं रिकॉर्डिंग मात्र कर रहा हूँ जी जी फिर जी जी मैं उसको निवेदन स्वामीजि आदि वदतु स्वामीजि प्रति भानुवासरे मम पित्रः कक्षा भविष्यति स्वामीजे अतः भवी व्यस्था भवामि अहं कक्षायां भवितुं न इति भाति भानुवासरे अर्थात् गुरुवासरे रविवासरे भावासरे शनिवासरेस्था भाई पर भानुवासरे भानु तो कक्षा कक्षा भानुटे रविवास्य सविवासरेमस्ती चेत निधम कर कि स्वामी अहमका मैं कर्के अलोड करता हूँ फिर जो नहीं रहेंगे तो, तो वो उसको देख ले ऐसा कर सकते हैं जी जी मैं मैं ठीक है जी। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा डेली जो अपलोड करेंगे अभी आप एक लिंक देवरेट का है मैं आरकाइव डॉट ओ आर जी पे करता हूं जहां पे अपने आचार्य सत्यजीत जी भी करते हैं जी जी जी को लिंक ये भजता अस्तु बुकार को, को और जिन को कोई काम वो हा रविवार छुटि लति जा वयासरे रविवासि कारणे नो है धन्यवाद धन्यवाद अस्ति